कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के दसवें मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है श्रुति दशम मंत्र तक हो गई है हाँ वायु दृष्टान्त का भी हो गया था तो श्रुति प्रतिपादित आत्मतत्व अति सूक्ष्म होने के कारण स्थूल बुद्धि मनुष्यों को उसे जानना कठिन है लेकिन उसे जाने बिना निरतिशय सुख की प्राप्ति भी नहीं होती अत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नहीं होती इसलिए मनुष्यों का परम हित है शास्त्र की दृष्टि में दुर्विज्ञ आत्मतत्व का अनुभव यही परम हित है और मनुष्य उनका यह परम हित तो मनुष्यों को प्राप्त हो जाए ऐसी दृढ़ इच्छा है श्रुति की इसलिए श्रुति यदि एक प्रकार से समझ में नहीं आया तो प्रकारांतर से बार बार उसी आत्म स्वरूप का निरूपण करती हैं क्योंकि श्रुति को आलस्य नहीं है मंत्राणाम जामाता नास्ति ऐसा भगवान भाष्कर करते हैं मंत्र यानि वेद जामाता यानि आलस्य तो मंत्रों को आलस्य नहीं होता अपने अधिकारी के हित संपादन का साधन बताने के लिए वेद आलस नहीं करता तो जो जिनके बुद्धि में दुर्विज्ञ आत्मतत्व का अनुभव में प्रतिबंधक कुतर्क नाम का दोष बैठा हुआ है उसके कारण भेदवादी तार्किकों के द्वारा उपस्थित किए गए श्रुतिनिर्मूल तर्कों के कारण श्रुति प्रतिपादित तो एकात्म वाद स्थित नहीं हो पाता बुद्धि में जितने शरीर उतने आत्माएं प्रतीत होते हैं और श्रुति सिद्धांत पर बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती श्रुति का सिद्धांत है सभी शरीरों में आत्मा एक है यह जो स्रोत सिद्धांत है यह नहीं ग्रहण कर पाती कुतार्किकों की बुद्धि बुद्धि में कुतर्क नामक दोष विद्यमान होने पर इस कुतर्क नामक दोष की निवृत्ति का उपाय श्रुति कह रही हैं कि ऐसे तर्कों से स्रोत अर्थ का चिंतन करो जिसे मनन कहा जाता है कि जो श्रुति अनुकूल है इसलिए श्रुति अनुकूल तर्क के उपयोगी दृष्टांत अग्नि तथा वायु के माध्यम से श्रुति ने सब शरीरों में आत्मा एक है इसे समझाने का प्रयत्न किया तो अग्नि जैसे स्वरूपतः एक है उसका कोई चतुष्कोणाकार गोलाकार या त्रिकोणाकार आकार नहीं है लेकिन जिस आकार के हैं उन आकारों का अपने अनेक प्रकार के हैं तो अनेक आकार का दिखता है अग्नि लेकिन स्वतः वह उन आकारों से रहित है वह आकार उसमें औपाधिक है ऐसे ही चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात उपाधि के कारण एक आत्मा उपाधि के आकार वाला प्रतीत होने पर भी और उपाधियों के भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न सा प्रतीत होने पर भी न तो उन आकार वाला है न तो भिन्न है जैसा अग्नि एक है अलग अलग काष्टों में ऐसे आत्मा भी अलग अलग, अलग शरीरों में अलग, अलग अलग नहीं अपितु एक है ऐसे वायु भी आध्यात्मिक वायु प्राण रूप से सौराशिला प्रकार के कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट हो कर के तद, तद आकार वाला तथा उतने भेद वाला प्रतीत होने पर भी वायु के वस्तुतः वे भेद तथा आकार नहीं हैं वह एक रूप हैं एक हैं ऐसे आत्मा भी सब शरीरों में एक हैं इसे समझाने के लिए युक्ति अनुकूल ये दो दृष्टांत श्रुति ने बताए नवम दशम इन दो मंत्रों में अब भेदवादी जो कुतार्किक हैं एक कुतर्क का निवर्तक श्रुति मूलक सूतर्क सामने आया तो वह कुतर्क अप्रतिष्ठित सिद्ध होने पर पूर्व कुतर्क जो तार्किकों का ये न, न प्रकार आत्म भेद सिद्ध हो ऐसे ही कल्पना करते हैं और दूसरा कुतर्क उनके बुद्धि में उपस्थित होता है वह कुतर्क है यदि सारे शरीरों में आत्मा को एक मानोग तो वह आत्मा सब शरीरों में अंतरात्मा के रूप में सर्वांतर यामी के रूप में विद्यमान परमात्मा को ही सारे शरीरों के दुखों से दुखी मानने की आपत्ति आएगी तत्त्व उपाधि में होने वाले जो सुख दुखादि हैं वे एक परमात्मा को ही प्राप्त होने की आपत्ति आएगी एक कुतर्क भेदवादी आत्म भेद सिद्ध करने के लिए उपस्थित करते हैं इस कुतर्क का निराकरण करने के लिए सूर्य दृष्टांत 11वें मंत्र में बताया जा रहा है इसलिए इसका अवतरण लिखते हैं भाषकर भगवान की एकस्य सर्वात्म इत्यादि से और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है परमात्मा दुखी शात दुख्य भिन्नत्वात् लोकवत इत्याह एकस्य एक इति तो परमात्मा पक्ष दुखिवसाध्य दुखभिन्नवात्तु लोकोदृष्टान ये उतर्क कि परमात्मा को समस्त उपाधिगत दुखों से दुखी मानने की आपत्ति आएगी यदि सारी उपाधिभूत शरीरों में एक पर ही आत्मा मानेंगे तो तो इसलिए दुखी अभिन्न तो सारे जीवों से अभिन्न परमात्मा को मानेंगे यदि तो दुखी हैं जीव और उस दुखी से अभिन्न मानते हो परमात्मा को यदि तो उससे अभिन्न होने के कारण वो दुखी मानने की आपत्ति आएगी एक व्याप्ति होगी युख्याभिन्न तत्र तत्र दुखीत्व यथा लोकः यानी जीवः लौकिक कार्यक्रम संघात में तादात्म्य करने वाला जीव वह दुखी है स्वयं और दुखी से अभिन्न भी है वो हो जाएगा ऐसे उससे अभिन्न मानेंगे सारे शरीरस्थ जीवों के साथ परमात्मा को तो परमात्मा को भी दुखी मानना पड़ेगा परमात्मा में दुखित्व की आपत्ति आएगी ये एक कुतर्क है इस प्रकार के कुतर्क को अवतरण के रूप में बताया जा रहा है और इसका निवर्तक सुतर्क बताया जा रहा है मूल मंत्र से तो भाष्य में है एकस्य सर्वात्मत्व सर्व आ, संसार दुखित्व परस तो एक परमात्मा को सभी की आत्मा मानेंगे यदि सब शरीरों में एक परमात्मा मानेंगे तो संसार दुखित्व परस्यव तो संसार दुख से दुखी परमात्मा को ही मानने की आपत्ति आएगी जो वेदांती को भी इष्टापत्ति नहीं है अनिष्टापत्ति है इति प्राप्तम अतः इदम उच्यते इसलिए इसे दूर करने के लिए यह कहा जा रहा है तो ग्यारहवा मंत्र हैं सूर्यो थावक चक्षुप्य चाक्षुषर्बादूता न लिप्यते लोकदुखन बाह्य तो यथा सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु चाक्षुषर् बाह्य दोस ही न लिप्यते ऐसा पूर्वाध का अन्वय होगा जो पूर्वार्ध में दृष्टांत वाक्य है उसका यथा दृष्टांत को बताने के लिए शब्द है जैसे कि हिंदी में उसका अर्थ होगा तो सूर्य प्रकाश स्वरूप है चक्षु के विषयभूत बाह्य रूप या रूपवान द्रव्य का चक्षु से ज्ञान तब होता है जब चक्षु का विषय रूप और रूपवान द्रव्य, आलोक संयुक्त होता है। आलोक यानी प्रकाश अंधकार में यदि चक्षु इंद्रिय की विषयभूता वस्तु हो तो उसका ज्ञान नहीं हो पाता चक्षु इंद्रिय होने पर भी उसके लिए चाक्षुष ज्ञान में सहयोगी हैं उपकारक हैं आलोक प्रकाश तो सूर्य शब्द से लेना है सूर्य प्रकाश स्वरूप होने के कारण प्रकाश को तो ये प्रकाश जैसे चाकसुष प्रमा में सहयोगी बनता है उसके विषय का प्रकाशक बन करके विषय का आवरक भौतिक जो अंधकार है उसका निवर्तक बन करके जैसे प्रकाशक बन जाता है लेकिन सर्वलोक से चक्षु यानी सभी जो जीव हैं उन्हें चक्षु इंद्रिय के विषय के ज्ञान में उपकारक बनता है जितने भी द्रष्टा हैं उनके चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान में सहयोगी बनता है सूर्य चक्षु इंद्रिय के विषय का आवरक बाह्य अंधकार दूर करके लेकिन तो भी कहते हैं चाक्षुष बाह्य दो सही न लिप पे थे चाक्षूस कहते हैं चक्षु इंद्रिय के विषय को चक्षु इंद्रिय संबंधी को और ये चक्षु इंद्रिय संबंधी दो प्रकार के हैं एक आध्यात्मिक और दूसरे अधिभौतिक आध्यात्मिक हैं निषिद्ध दर्शन जनित जो अधर्म होता है पापादि होते हैं वे आध्यात्मिक दोष कहलाते हैं उन आध्यात्मिक दोषों से भी सूर्य का यानी प्रकाश का कोई संसर्ग नहीं होता लिपायमान नहीं होता उससे निषिद्ध दृश्य को देखने से जो पाप हुआ उस पाप का संपर्क दृष्टा के साथ तो होगा लेकिन दृष्टा में उस निषिद्ध दर्शन को सहयोगी बना जो सूर्य है उसमें वह आध्यात्मिक दोष पापादि कालेप नहीं होता संसर्ग नहीं होता और बाह्य दोष हैं तो बाह्य जो प्रकाश्य वस्तु यानी चक्षु इंद्रिय की विषय भूता और उनमें रहने वाले जो अशुद्ध्यादि रूप दोष हैं उन अशुद्ध्यादि रूप दोषों से भी प्रकाश आ, दु, आ, दुष्ट नहीं होता दोषयुक्त नहीं होता ये दृष्टांत है तो दृष्टा में तो आध्यात्मिक दोष लगते हैं और दृश्य में आधिभौतिक दोष होते हैं आदि और दृष्टा में अधर्मादि दोष हैं लेकिन इसमें दृश्य को अनावृत करने में बाह्य आवरण दूर करके अनावृत करने में हेतु बना हुआ जो प्रकाश उसमें दृश्यगत दोष या गुण और दृष्टा को निशिद्ध दर्शन करने में सहयोगी बन कर के दृष्टा को हुआ जो पापात्मक दोष है उस दृष्टागत दोष से भी दूषित नहीं हो रहा है अलिप्त रह रहा है तो जैसे सूर्य दृश्य तथा दृष्टागत गुण दोषों से रहित है दर्शन सूर्य के बिना या प्रकाश के बिना हो नहीं सकता लेकिन उस दर्शन निमित्त हुए गुण दोषों का संसर्ग नहीं हो पाता आपके सूर्य में ऐसा ही दार्टान्त में सूर्य स्थानीय जो परमात्मा उस परमात्मा में दुखी के दुख रूप दोषों का संपर्क नहीं होता इसे कहा जा रहा है उत्तरार्थ में दृष्टांत को बताने वाला इस मंत्र का उत्तरार्थ है एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य तो सर्वभूत हैं तो समस्त जीव और उनकी अंतरात्मा वास्तविक स्वरूप जीव हैं बुद्धिस्थ चिदाभास और जिसका आभास है वह चित है अंतरात्मा जीवों को अपने वश में रखने वाला वो है चित उसे यहां पर एक भूतांतरात्मा शब्द से लिया जा रहा है यह आत्मनितिष्ठन आत्मा अंतरो यमयति यह बृहदारण्यक श्रुति जिसे आत्मा का नियामक बता रही है आत्मा के अंदर रह करके वह आत्मा है उपाधिभूत बुद्धि के साथ आविद्यक संसर्गाध्यास करने वाला जीव बुद्धि को ही यानी अंतकरण को ही अपना स्वरूप समझ रहा है तादात्म्य अध्यास करके जो जीव उसे कहा जाता है यहाँ पर एक प्रकार से भूत शब्द से सर्वभूतांतरात्मा में सर्वभूत हुआ बुद्धिस्त चिदाभास बुद्धि के साथ तादात्म्य ध्यान करने वाला भ्रांत चैतन्य वो भ्रांत चैतन्य है जीव और उसका अंतरात्मा है वह चित है चेतन है यह है चिदाभास और वह केवल एक बुद्धिस्थ स्थचिदाभास का मात्र नियामक नहीं है अंतर्यामी नहीं है वह समस्त शरीरगत बुद्धि में जो चिदाभास है उन सब का नियामक है इसलिए सर्वभूतांतरात्मा है भूत तो हुआ जीव और एक जीव दो जीव नहीं सभी जीव सभी शरीरस्थ बुद्धि के साथ तादात्म्य तादात्म्यपन्न चिदाभास वे हो गए सर्वभूत और उन सब की अंतरात्मा यानि अंतर्यामी वह केवल एक शरीर में मात्र रह करके नियामक एक जीव का बनता है ऐसा नहीं सारे शरीरस्थ जो भोगता हैं जीव उन सब का अंतर्यामी एक है इसलिए कहा कि सर्वभूतांतरात्मा एक ह। तो जैसे सूर्य भी एक है एक ही सूर्य सभी दृष्टा अलग अलग शरीरस्थ जो जीव हैं, उनके सुख दुख के हेतु हेतुभूत रूप या रूपवान विषयों का दर्शन करने में सहयोगी बन रहा है अपने उपस्थिति मात्रा से वो अकेला है और दृष्टा जीव वो अलग अलग हैं इसलिए सूर्य के उपस्थिति मात्र रूप सहयोग से अनुकूल रूपादि दर्शन से कुछ जीव सुखी होते हैं प्रतिकूल रूपादि दर्शन से दुखी होते हैं और उनके सुख दुख के हेतुभूत अनुकूल प्रतिकूल रूपादि दर्शन में समान रूप से अपनी उपस्थिति मात्र से सहयोगी बनने वाला सूर्य न तो सुखी होता है न दुखी होता है ऐसे ही सर्वभूत शब्दित जो जीव है चिदाभास हैं वे अपनी उपाधिभूत जिन बुद्धियों के साथ तादात्म्यापन्न है जीव जीव उन अपनी अपनी उपाधिभूत बुद्धि में होने वाले जो ये विकार हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम इत्यादि से बताए गए उन बुद्धिगत विकारों को धर्मों को बुद्धि तादात्म्यापन्न जो भोक्ता है जीव वह तो मान लेगा बुद्धि के साथ उसका संसर्ग अध्यास होने से बुद्धि रूपी धर्मी के दुखादि धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं दुखी मैं सुखी हूँ ऐसा सर्वभूत शब्दित जो जीव है तत्त सुख दुखादि धर्मों के आश्रयभूत धर्मी बुद्धि के साथ तादात्म्यपन्न अलग अलग जीव उनमें भी आपस में औपाधिक भेद है बुद्धि का भेद होने से और फिर जिस जीव की उपाधि भूता बुद्धि जिन विकारों से उस समय युक्त रहती है तत्त उपाधि तादात्म्यपन्न जीव अनुभव करता है अपनी उपाधिभूत बुद्धिगत उन उन एक विकारों से अपने आप को विकारी दुख रूप विकार बुद्धि में है तो दुखी सुख रूप विकार हैं तो सुखी राग रूप विकार है तो रागी द्वेश रूप विकार हैं तो द्वेशवान इस प्रकार ये जीव तो ऐसे हैं लेकिन उनका अंतरात्मा जो सूर्य स्थानीय है तो सूर्य जैसे अनुकूल दर्शन में भी प्रतिकूल दर्शन में भी चक्षु इंद्रिय के विषय को बाह्य आवरण से अनावृत करके सहयोगी बन रहा है, लेकिन उस दर्शन के फल से युक्त नहीं हो रहा दर्शन का फल जो सुख दुख है ऐसे यह अंतरात्मा भी जीवों के तत्तद विकारों से विकृत होने पर भी स्वयं अपने आप को किसी भी विकार से विकृत अनुभव नहीं करता अंतरात्मा तो एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा लोक दुखे न, न लिप्यते लोक है ये जो बुद्धि तथा बुद्धिस्त चिदाभास वो हैं एक प्रकार से लोक और उसको होने वाले जो दुख वो भी उसमें स्वतः नहीं हैं उपाधिभूत बुद्धि के हैं और समझ लेता है उपाधि स्वरूप अपने आप को इसलिए उपाधि के धर्मों को अपने धर्म तो भ्रांति से वो अपने धर्म समझ रहा है जीव उन जीव में आरोपित धर्मों से जीव का वास्तविक स्वरूप वस्तुतः जो अभिन्न है जीव से वह दुखी नहीं होता जीव, जीव के दुखों से दुखी नहीं होगा क्यों दुखी नहीं होगा कि इसका जो अंतरात्मा है उसका बुद्धि के साथ तादात्म्य नहीं है जीव से अभिन्न होने पर भी जीव का तो बुद्धि के साथ तादात्म्य है लेकिन अंतरात्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य अध्यास न होने से जीव तो बुद्धि के साथ तादात्म्य करके फिर बुद्धि के अनुकूल सुख दुखादि से और सुख दुखादि के अनुकूल कर्मादि से युक्त मान करके सुखी दुखी होता है इच्छाएं करता है इच्छा की पूर्ति हुई तो सुखी होता है इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो दुखी होता है लेकिन परमात्मा में यह सब नहीं है इच्छा इच्छा निमित्तक कर्म इसलिए उनका फल सुख दुखादि का भी संसर्ग नहीं है तो लोक दुख से यानी कार्यक्रम संघात अपन त्म्यपन्न जीवों के दुखों से दुखी क्यों नहीं होता परमात्मा तो कहते इसलिए कि बाह्य वो बाह्य है का अर्थ है जैसे रस्सी के जो दो अंश हैं एक सामान्य अंश इदम अंश और एक विशेष अंश रज्जु अंश तो भ्रांति से रजू के सामान्य अंश ईदम में प्रतीयमान जो सर्प हैं उस सर्प का भ्रांत पुरुष को विष का संसर्ग प्रतीत हो रहा है खाली ईदम अर्थमात्र दिखता वह विषैला न दिखता तो ईदम से भय थोड़ा ही होता रस्सी में आरोपित सर्प से भय हो रहा है का है और वहाँ पर सर्प तो ही नहीं रस्सी का ईदम अंश सर्प रूप से दिख रहा है वो जो ईदम अंश है उसमें तो आरोपित सर्प का संसर्ग होने से सर्पगत जो प्रतिकूल विष उसका संसर्ग हो जाएगा अविद्यक वह विषैला प्रतीत होगा लेकिन जो रज्जु है विशेष स्वरूप उसका उस रज्जु में रज्जु के सामान्य स्वरूप में इदम अंश में विष जिस समय प्रतीत हो रहा है उस समय भी रज्जू का जो विशेष स्वरूप है रज्जु उसमें विष नहीं है वह विषैला नहीं है क्यों तो कहते हैं वो बाह्य है तो बाह्य का अर्थ है भ्रांति का विषय नहीं है भ्रांति में वह प्रतीत नहीं होगा अधिष्ठान की भ्रांति में प्रतीत नहीं होती सामान्यंश जो आधार है वह तो प्रतीत होता है रस्सी अध्यास में विषय नहीं बनती तो जो अध्यास का विषय बनेगा वह तो अध्यस्त उपाधि के धर्मों से युक्त प्रतीत होगा और जो अध्यास का विषय नहीं बनेगा वह अध्यस्त वस्तु के धर्मों से संस्लिष्ट नहीं प्रतीत होगा तो यहां बाह्य है रस्सी का अर्थ है भ्रांति का अविषय है इसलिए आरोपित तो सर्प के विष वीश से विषय उस समय भी रस्सी नहीं है और इदम अर्थ का आध्यासिक संसर्ग अध्यस्त सर्प के साथ होने से उस आध्यासिक आध्यात्म्य के कारण आध्यासिक विष भी इदम में रहता है वो है और जैसे ही उस इदमर्थ का आध्यासिक तादात्म्य संसर्ग रस्सी के ज्ञान से निवृत्त होता है तो उस समय वह इधम अर्थ रस्सी से अभिन्नतया प्रतीत होता है तो उसमें नहीं होता विष भी आरोपित विष जो था वह ज्ञान से निवृत्त होता है तो ऐसे ही ये जो आत्मा का सामान्य स्वरूप है अहम अर्थ जिसे चिदाभास कह रहे हैं हम लोग वह तो अध्यास में विषय बन रहा है तम का वाच्य अर्थ वह बनता है विषय अध्यास का और इसलिए अनात्मा कार्यक्रम संघातगत जो भी दोष है उन दोषों का उसमें आविद्यक संश्लेष होता है संसर्ग होता है उन दोषों से वो दूषित प्रतीत होता है रस्सी का इदम जैसे आरोपित सर्प के विष वीश से विषैलासा प्रतीत होता है ऐसे अहम अर्थ जो तव पद का वाच्यार्थ हैं वह भ्रांति में विषय बनने के कारण और अध्यास का आश्रय बनने के कारण उसे भ्रांत चेतन कहा जाता है वह भ्रांति में मैं के रूप में प्रतीत हो रहा है अध्यास के आश्रय के रूप में प्रतीत हो रहा है इसलिए वह सुखी दुखी होगा और जो उसका अंतरात्मा शब्दित विशेष स्वरूप है अधिष्ठान वह तो अविषय है अनाश्रय है उसमें भ्रांति नहीं है परमात्मा को यह अध्यास नहीं है मैं मनुष्य हूँ मैं देवता हूँ ऐसा किसी भी कार्यक्रम संघात के साथ परमात्मा का अध्यास न होने के कारण परमात्मा अध्यास का अनाश्रय है अभ्रांत है अभ्रांत जो होगा उसमें अध्यास न होने के कारण उपाधि के गुण दोष भाषित नहीं होंगे तो जीव भ्रांति का आश्रय बन रहा है इसलिए आरोपी तो उपाधि के गुण दोषों से युक्त प्रतीत हो रहा सुखी दुखी प्रतीत हो रहा है और सर्वभूतांतरात्मा शब्दी तो परमात्मा का किसी भी उपाधि के साथ तादात्म्य अध्यास न होने से तादात्म्य संसर्ग न होने से किसी भी उपाधि के गुण दोषों से वह युक्त नहीं होगा वो बाह्य है बाह्य है है वो सर्वभूतांतरात्मा बाह्य का अर्थ है भ्रांति का अनास्रय है भ्रांत नहीं है अध्यास्वान नहीं है जो अध्यास्वान पुरुष है उसी का सामान्यांश चिदाभा जीव वह तो बनेगा भ्रांति का आश्रय होने के कारण सुखी दुखी होगा और जो भ्रांति का अनास्रय है वह सर्वभूतांतरात्मा एक होने पर भी किसी भी जीव के दुखों से दुखी नहीं होगा वह उन सारे गुण दोषों से उपाधिगत भ्रांति के समय भी रही था क्योंकि उसको भ्रांति नहीं है तो वो तो सब परमात्मा को भ्रांति नहीं है हाँ तो परमात्मा को भ्रांति नहीं है लेकिन परम भक्तों को भ्रांति है तो भक्तों भक्त अपनी भ्रांति का आरोप परमात्मा में करके मानते हैं कि हम दुखी हैं तो हमारे दुखों को देख करके हमारा भजनीय करुणा से युक्त होने के कारण दुखी होता दया उनके हृदय में आती हमारे दुखों को दूर करता इसलिए गीता में भगवान ने कहा दत्ते कस्य पापम न चुकृत विहुु अज्ञाने वृत ज्ञान ते न मुह्यंती जंतव तो प्रभु यानी परमात्मा वस्तुतः न किसी के पुण्य लेता है न पाप लेता है लेकिन फिर ये व्यवहार क्यों होता है कि भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे में भक्तिया और वो मैं ग्रहण करता हूँ करके भगवान को कर। तो कहते हैं ये हमारी जो भ्रांति है उस भ्रांति का आरोप भगवान करके व्यवहार करते हैं भ्रांत पुरुषों के दृष्टि से जैसे एक विवेकी व्यक्ति है आ, उसने रस्सी रखी हुई है जहां पर वहीं पर उसके दोस्त को दिख रहा है सर्प उस रस्सी पे और वो घबरा रहा है वो है उस पार और विवेकी है इस बार विवेकी को कह रहा है डंडा लेकर के आ जाओ ये बड़ा सर्प है यहां पर मैं नहीं आ पा रहा हूँ तुम्हारे पास विवे की कहेगा सर्प नहीं है तो भ्रांत व्यक्ति नहीं मान पाएगा लेकिन वो स्वीकार करता है योयम यम सर्प उसकी भ्रांति को दूर करने के लिए जो तुम्हे ये सर्प दिख रहा है ना वह सर्प नहीं मैंने रखी हुई रस्सी है तो वह भी मान लेता है योयम एम सर्प तो विवेकी भी सर्प को स्वीकार करता है लेकिन जानता है कि ये सर्प नहीं है तब भी सर्प को स्वीकार करता है भ्रांत पुरुष की भ्रांति को दूर करने के लिए ऐसे परमात्मा अपने भक्तों की भ्रांति को दूर करने के लिए अपने में भ्रांति का आरोप करके कहते हैं कि जो भाव से मुझे पत्र पुष्पादि प्रदान करते हैं समर्पित करते हैं उनका मैं सेवन करता हूं ग्रहण करता हूं तो वो भी यानी भगवान की दृष्टि से वो है लीला और भक्तों की दृष्टि से तो है वो आरोप ऐसा हो जाता है तो नाटक में जैसे नर्तक अपने में उस जिसका पात्र कर रहा है उसका आरोप करके वैसा व्यवहार करता है इसलिए लीला लोक लोकवत ये कहा जाता है तो न तो एकथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन न बाह्य भाष्य को देखिए सूर्यो यथा चक्षुसह आलोकेन चक्षुष आलोकन उपकार कुरुषादी अशुचि प्रकाशन सर्वलोकस्य चक्षुरपि चक्षुरपन न लिप्पेते लिप्यते चक्षुष असुच्यादिदर्शन निमित्त आध्यात्मक पापदोष बाह्य अशुच्यादि संसर्गदोष पूर्वार्ध की व्याख्या है। तो कहते हैं जैसे प्रकाश स्वरूप जो सूर्य है वह चक्षु इंद्रिय का जो व्यापार है रूप तथा रूपवान द्रव्य का ग्रहण ज्ञान यह चक्षु का व्यापार संपन्न करने के लिए चक्षु पर उपकार करता है आलोकन यानी प्रकाशेन प्रकाश होने से जो दृश्य का आवरक भौतिक अंधकार है वो दूर होता है और उस भौतिक आवरण को दूर करके अंधकार को दूर करके आलोक जैसे चक्षु का उपकारक बनता है तो उपकारम कुरवन मूत्रपुरुषादि असूचि प्रकाशन न क्या उपकार है वो तो जो अस्पृश्य दृश्य पदार्थ हैं बाह्य मूत्रपुरुषादि मलमूत्रादि कहीं पड़े हैं मार्ग में और वो यदि प्रकाश न हो नहीं दिखेंगे तो उन्हीं पर पैर पड़ेगा तो इसलिए ये अस्पृश्य जो दृश्य हैं उसका प्रकाशन करके चक्षुन्द्रिय पर उपकार करता है जैसे यह सूर्य तदर्शिन सर्वलोक चक्षु चक्षु यानी ज्ञान का साधन तो दृष्टा के ज्ञान का साधन बन जाता है सूर्य तो चक्षुरपी सन न लिप्यते लेकिन वह दृश्य के ज्ञान में सक्रिय भूमि का निर्वहन करने पर भी चाक्षुष असुच्दि दर्शन निमित्ते आध्यात्मिक दोषे न लिप्यते वे दो प्रकार के जो दोष है आध्यात्मिक और अधिभौतिक इन दोनों दोषों से दोषवान नहीं होता सूर्य आध्यात्मिक दोष बताएं पापादि और बाह्य दोष है असुच्दि और उनके संसर्ग से युक्त नहीं होता ये दृष्टांत हुआ ऐसे दारिष्टान्त में उत्तरार्ध में जो कहा गया उसकी व्याख्या है एक सन तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न तो लोक दुखेन में पहले लोक शब्द का अर्थ करते हैं भ्रांत चेतन जीव तो ये कहते हैं कि लोको ही लोको ही इत्यादि का अवतरण भी है टीका में इसे देखिए पहले अविद्याम प्रतिबिंबित चि धातु भ्रांतो भिद्या में प्रतिबिंबित जो चेतन है वह है और भ्रांत। हैज्ञ कहते हैं मूल अज्ञान का आश्रय अपने वास्तविक स्वरूप का जिसे बोध नहीं रहा अनादिकाल से अनादि अज्ञान से युक्त उचित धातु जो चिराभास हैं जीव उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान अनादिकाल से है इसलिए वह अपने आप को समझता है अहम्, ब्रह्म न जाना कार्य है मैं ब्रह्म विषयक अज्ञानवान हूं अज्ञ हूं उसी को अज्ञा कहा जाता है अज्ञान का आश्रय और जो अज्ञान का आश्रय होता है तो अज्ञान के कार्य से भी युक्त होता है फिर अज्ञान का कार्य है विपरीत ज्ञान मूल अज्ञान तो केवल स्वरूप का आवरक है आवानापादक और असत्वापादक आवरण ये मूल अज्ञान है और यह जिसके अंदर है वह फिर अपने आप को जो उपाधि है अंत करणादि उसके साथ अविद्यक तात्म्य करके तदात्मक समझता है तो मैं मनुष्य हूँ इत्यादि रूप समझना यह है भ्रांति ये भ्रांति जिसको हो रही उसको कहते हैं भ्रांत तो ये जो अज्ञ तथा भ्रांत हैं, अविद्या प्रतिबिंबित चिद वो हैं लोकदुखे न मे लोक, लोक शब्द का भ्रांत चिदाभास वो है लोक आगे कहते हैं कि भ्रांत कामादि दोष प्रयुक्त कर्म कुरुते जब अपने आप को मनुष्यादि रूप ही समझता है तो फिर मनुष्यादि रूप के अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करने की प्रतिकूल पदार्थों को हटाने की इच्छा होती है अनुकूल पदार्थों के प्रति राग प्रतिकूल पदार्थों के प्रति द्वेष यह है कामादि दोष तो भ्रांत हुआ तो जिस उपाधि को अपना स्वरूप समझ रहा है उस उपाधि के अनुकूल प्रतिकूल संसार के पदार्थों को पदार्थ विषय राग द्वेशादि से युक्त होना ये कामादि दोषों से प्रयुक्त होना युक्त हुआ तो फिर वो कामादि दोष उसे शांत नहीं बैठने देता है। रागद्वेश से युक्त जो चित्त हैं वह फिर रागास्पद वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में लगाता है प्रतिकूल पदार्थ को हटाने के लिए द्वेषास्पद जो प्रतिकूल पदार्थ हैं उसको हटाने के लिए प्रयत्न करने के लिए कहता है कर्म में प्रयुक्त करता है यह हैं रागादि, दोष प्रयुक्त कर्म कुरुते जो भ्रांत हैं वह सक्रिय कार्यक्रम संघात को अपना स्वरूप समझता है तो कर्ता समझता है और कामादि दोषों से प्रयुक्त हो करके कर्म करता है और तन निमित्त दुखम स्वात्मनि अध्यक्षती और उन कामादि दोष तथा कर्म निमित्तक जो दुखादि हैं उनको अपने में आरोपित करता है त्मनि अध्यक्षती ये तो हो रहा है जीव का ऐसा चिदानी वह उपाधि में तादात्म्य अध्यास नहीं करता क्योंकि उसे अज्ञान नहीं है वह अज्ञा नहीं है अपने स्वरूप का उसे बोध है अज्ञ न होने से भ्रांत नहीं होगा भ्रांत न होने से कामादि दोष उसमें नहीं होंगे का दोष होने से कामादि दोष प्रयुक्त कर्म नहीं करेगा कामादि दोष से प्रयुक्त कर्म न करने से लिपा नहीं होगा दुखों से ये आगे कहते हैं कि परमात्मा तू निरविद्यवाद निरविद्य है का अर्थ है अज्ञान से रहित है अज्ञा नहीं है अविद्यावान नहीं है इसलिए दुख साधन शून्यत्वाद तो अज्ञान न होने से भ्रांति नहीं रहेगी भ्रांति न रहने से कामादि नहीं होंगे कामादि न होने से तत्प्रयुक्त कर्म नहीं होगा ये सब दुख के साधन हैं अध्यास से लेकर के कर्म तक इन अध्यास से लेकर के कर्म तक जो दुख साधन है उससे शून्य है परमात्मा क्योंकि अज्ञानी नहीं है तो परमात्मा तू निरव्यवात दुख साधन शून्यत्वात्त न दुखी इसलिए दुखी नहीं होगा दुख का साधन जहाँ है वहीं दुःख प्रतीत होगा दुख का साधन है कर्म कामनाएं और भ्रांति ये रहती हैं अज्ञानी के पास अज्ञानी है जीव और परमात्मा के पास अज्ञान न होने से अज्ञान निमित्त तक दुख के साधन अध्यास कर्म तथा कामनाएं नहीं है इसलिए वो दुखी नहीं होगा तो दुखी न दुखी ततो न प्रयोजों को हेतु इसलिए जो पूर्व पक्षी ने अपने अनुमान में हेतु बताया है पूर्व पक्षी का अनुमान क्या है परमात्मा में सबके दुखों से दुखी होने की आपत्ति दिखाने के लिए जो हेतु बताया है वो है दुख अभिन्नत्व ये दुख अभिन्नत्व रूप हेतु ये प्रयोजक नहीं है अप्रयोजक हेतु है प्रयोजक हेतु कहा जाता है व्यभिचार वे, शंका निवर्तक जो तर्क है उसे कहते हैं प्रयोजक और उस प्रयोजक से रहित तो हेतु को कहा जाता है अप्रयोजक हेतु तो दुख्य अभिन्नत्व रूप जो हेतु है पूर्व पक्ष के अनुमान में कुतार्किक के अनुमान में वह हेतु अनुकूल तर्क से रहित है वे विचार शंका का निवर्तक जो अनुकूल तर्क होना चाहिए वो उसके पास नहीं है इसलिए उसे कहा जाएगा अप्रयोजक हेतु तो ये लिखते हैं कि ततो न प्रयोजको हेतु तो प्रयोजक हेतु नहीं ये है एक अर्थ है व्यविचार यदि हेतु में व्य विचार की शंका करें साध्य के कि परमात्मा में जीव अभिन्न तो भले ही रहें लेकिन दुखित्व न रहें तो इसके लिए जैसे धूम में व्यभिचार की शंका कोई करता है अग्नि के तो अनुकूल तर्क होता है पर्वत में धूम रहें अग्नि न रहें ऐसी इसे कहा जाता है व्यभिचार की शंका हाँ, हाँ, हाँ हेतु रस्तु साध्य मास्तु तो ये है व्यभिचार की शंका और इस व्यभिचार की शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क का है क्या यदि धूमो वन्नी वन्य व्यभिचारी वन्नी जन्योपि न सत जहाँ अग्नि नहीं है वहां पर भी धूम को स्वीकार करने का अर्थ है धूम को वन्नी का व्यभिचारी स्वीकार करना और धूम को वन्नी का व्यभिचारी स्वीकार करोगे तो फिर वह वन्नी का कार्य नहीं होगा अग्नि का कार्य उसको नहीं मान सकते लेकिन अग्नि का कार्य है धूम अग्नि उसका कारण है तो मानना पड़ेगा कि जहाँ अग्नि होगा कारण वही धुआ होगा बिना कारण के कार्य नहीं होता कार्य कार्य हाँ हाँ कार्य कारण भाव का भंग होगा यदि वे भीचारी मानेंगे तो पर्वत में धूम को तो मानेंगे वन्य को नहीं मानेंगे का अर्थ है वन्य और धूम को एक कार्य कारण न मानना तो वो जैसा अनुकूल तर्क है वहां पर ऐसा यदि यहाँ कोई ये कहे कि परमात्मा में दुखी जीव अभिन्नत्व रूप हेतु भले ही रहें लेकिन दुख न रहें इस प्रकार साध्य का अभाव मान लिया जाए पक्ष में ऐसी बेविचार की शंका यदि कोई करता है तो उसका निवर्तक कोई अनुकूल तर्क होना चाहिए वह तर्क पूर्व पक्ष के पास नहीं है इसलिए कहते हैं न प्रयोजक हेतु ये प्रयोजक हेतु नहीं है इसे कहा जा रहा है लोको ही अविद्या इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल